महाभारत आदि पर्व आदिपर्व सततमो शतमोध्याय द्रोण के द्वारा द्रुपद के अपमानित होने का वृत्तांत ब्राह्मण ब्राह्मणवाच गंगा द्वार बहुवर्षी महातपा भरद्वाजो महाप्राज सततम संसित व्रत आगंतुक ब्राह्मण ने कहा गंगा द्वार में एक महाबुद्धिमान और परम तपस्वी भरद्वाज नामक महर्षि रहते थे जो सदा कठोर व्रत का पालन करते थे सो सोबिषेक तुम गंगा पूर्वमेवागतादरसापसरस तत्र घृताची माप्लुता मृषि एक दिन वे गंगा जी में स्नान करने के लिए गए वहाँ पहले से ही आकर सुंदरी अप्सरा घृताची नाम वाली गंगा जी में गोते लगा रही थी महर्षि ने उसे देखा तस्वायुर्दी तेरे वसनम विहरत तदाम अपकृष्टां बराम दृष्टवा ताम्रते चकमे तदाम जब नदी के तट पर खड़ी हो वह वस्त्र बदलने लगी उस समय वायु ने उसकी साड़ी उड़ा दी वस्त्र हट जाने से उसे नग्न अवस्था में देखकर महर्षि ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की तस्म संसक्त मनस कौम ब्रह्मचारिण चिश्चर तत द्रोण आदधे मुनिवर भरद्वाज ने कुमार कुमारवस्था से ही दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था घृताची से चित्त आसक्त हो जाने के कारण उनका वीर्य स्खलित हो गया महर्षि ने उस वीर्य को द्रोण यज्ञ कलश में रख दिया तत्समत द्रोण कुमारधिपत अध्यगेष्ट स वेदां वेदांगा चर्वच उसी से बुद्धिमान भरद्वाजी के द्रोण नामक पुत्र हुआ उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का भी अध्ययन कर लिया भरद्वाज से तो सखा वृष्त नाम पार्थिव ती द्रुपदो नाम तदावत्सुत पृषत्नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे उन्हें दिनों राजा पृषद के भी द्रुपद नामक पुत्र हुआ स निमाश्रम ग्रोड़े स पार्थत चिक्रीडाध्ययन चकार क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय श्रोमणि प्रसद कुमार द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर द्रोण के साथ खेलते और अध्ययन करते थे ततस्तु पृसते तीसराजा द्रुपदोभवत द्रोणों रामं सुस्राव दिस्स वशु सर्वश वन तो प्रसिताज सुब्रवीद आगत विमं मिदिद्रोणम दिवजोत्तम पृषद की मृत्यु के द्रुपद राजा हुए इधर द्रोण ने भी यह सुना कि परशुराम जी अपना सारा धन दान कर देना चाहते हैं और वन में जाने के लिए उद्यत हैं तब ये भरद्वाज नंदन द्रोण परशुराम जी के पास जाकर बोले द्विश्रेष्ठ मुझे द्रोण जानिए मैं धन की कामना से यहाँ आया हूँ राम शरीर मया चरीरमात्र अस्त्राणी वा शरीरम वा व्रह्मंडेकम वृणु परथुराम जी ने कहा ब्राह्मण अब तो केवल मैंने अपने शरीर को ही बचा रखा है शरीर के सिवा सब कुछ दान कर दिया अतः अब तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर दोनों में से किसी एक को मांग लो द्रोण ते प्रयोगम चर्वेश धातु मर्ति मे भवान द्रोण बोले भगवन आप मुझे संपूर्ण अस्त्र तथा उन सबके प्रयोग और उपसार की विधि भी प्रदान करें ब्राह्मण उ थे तुक्त प्रदो भृगुनंदन प्रतिगृह तदा द्रोण्यो अभवत तदा आगंतुक ब्राह्मण ने कहा तब भृगुनंदन परशुराम जी ने तथास्तु कर अपने सब अस्त्र द्रोण को दे दिए उन सब को ग्रहण करके द्रोण उस समय कृतार्थ हो गए संप्रहिष्ट मना द्रोणो रा परम संत ब्रह्मास्त्र समनुप्राप्य नरेस्वभ्य दिकोभव उन्होंने परशुराम जी से प्रसन्न चित्त होकर परम सम्मानित ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर हो गए ततो द्रुपद्मा साध्य भारद्वाज प्रतापवान्याघ्र सखा विद्यम थी तपुर सिंह प्रतापी ध्रोड़ ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा राजन मैं तुम्हारा सखा हूँ मुझे पहचानो द्रुपद उवाच न ना श्रोहत्रियोत्रिय नारथी रथि ना सखा न राजा पार्थिवशापी सखी पूर्व किमें द्रुपद ने कहा जो क्षत्रिय नहीं है वह श्रोत्रीय का जो रथी नहीं है वह रथी वीर का और इस प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र होने योग्य नहीं है फिर तुम पहले की मित्रता की अभिलाषा क्यों करते हो ब्राह्मण ब्राह्मणवाच सविन मनसा पांचाल्यम प्रतिबुद्धिमान जगा मुख्यानाम नगरम नागसा आगंतुक ब्राह्मण ने कहा बुद्धिमान द्रोण ने पांचाल राज द्रुपद से बदला लेने का मन ही मन निश्चय किया फिर वे कुरुवंशी राजाओं की राजधानी गए। हत्या पौत्राण समाधा विविधान चाप्ताय प्रदत शिष्यान द्रोणाधिमते वहाँ जाने पर बुद्धिमान द्रोण को नाना प्रकार के धन लेकर जी ने अपने सभी पौ को उन्हें शिष्य रूप में सौंप दिया द्रोण द्रुप्याखा अज तब द्रोण ने सब शिष्यों को एकत्र करके जिनमें कुंती के पुत्र तथा अन्य लोग भी थे द्रुपद को कष्ट देने के उद्देश्य से इस प्रकार कहा आचार्य वेतनम किंतृद्वर्तते मम कृतास्त्रे प्रदेय प्रमुखे प्रमुख तथा गुरु स्था निष्पाप शिष्यगण मेरे मन में तुम लोगों से कुछ गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा है अस्त्र विद्या में पारंगत होने पर तुम्हें वह दक्षिणा देनी होगी इसके लिए सच्ची प्रतिज्ञा करो तब अर्जुन आदि शिष्यों ने अपने गुरु से कहा तथास्तु ऐसा ही होगा यदा च पांडवा सर्वेता तथो वेतनार्थं भूजो वेतनाथमच जब समस्त पांडव अस्त्र विद्या में पारंगत हो गए और प्रतिज्ञा पालन के निश्चय पर पूर्वक डटे रहे तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने के लिए पुनः यह बात कही पार्षद द्रुपदो नाम छत्रव्या तस्माकृष् तद्राज्यम मम शीघ्र प्रदीजता अहिछत्रगरी में प्रसद के पुत्र राजा द्रुपद रहते हैं उनसे उनका राज्य छीनकर शीघ्र मुझे अर्पित कर दो धातराष्ट्रैच सहिता पंचाला पांडवा यु येन संगम्य कर्ण कर्ण दुर्योधना निर्जिता क्षत्रिय तथा पाण्डुसुता पंचाजि द्रुपद् जति द्रोणा दर्शयामा सुरुर बद्वा ससचिव तदा गुरु की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र पुत्रों सहित पांडव पंचाल देश में गए वहाँ राजा द्रुपद के साथ युद्ध होने पर कर्ण दुर्योधन आदि कौरव तथा दूसरे दूसरे प्रमुख क्षत्रियवीर परास्त होकर रणभूमि से भाग गए तब पांचों पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया और मंत्रियों सहित उन्हें कैद करके द्रोण के सम्मुख ला दिया महेंद्र इव दुर्धर महेंद्र इव दानव महेंद्र पुत्र महेन्द्रपुत्र पांचाला जितनाजुन सदृष्वा तो महावीर्य फागुन श्यामितौजस जस्मयंत जे यज्ञस्य बांधवास्तर्जुन समूह क्य राजपुत्र इति ब्रुवन् पुत्र अर्जुन महेंद्र पर्वत के समान दुर्धर्ष थे जैसे महेंद्र ने दानों राज को परास्त किया था उसी प्रकार उन्होंने पांचाल राज पर विजय पाई अमित तेजस्वी अर्जुन का वह महान पराक्रम देख राजा द्रुपद के समस्त बान्धवजन बड़े विस्मित हुए और मन ही मन कहने लगे अर्जुन के समान शक्तिशाली दूसरा कोई राजकुमार नहीं है द्रोणवाच प्रार्थया मितया सख्यम पुनरे वराधिप अराजा कुलनोराज्य सखा भविमर्हति अतः प्रति प्रयति यज्ञसेना सह राजा दक्षिणे कुले भागीरथा हमु द्रोणाचार्य बोले राजन मैं फिर भी तुमसे मित्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ यज्ञसेन तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता अतः मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया है तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का ब्राह्मण उच एव मुक्तो पांचालो भारत पांचालो भारद्वाजे नीमता श्रेष्ठो द्रोणम ब्राह्मण सप्तम ब्राह्मण कहता है नंदन है्रोण के योग कहने पर अस्त्र अस्त्रवेद्ताओं में श्रेष्ठ पांचाल नरेश द्रुपद ने विप्रवर द्रोण से इस प्रकार कहा एवं भद्रम ते भारद्वाज महामते तदेव भवतु तदेवत सस्वतम थे महामते द्रोण एवमस्तु आपका कल्याण हो आपकी जैसी राय है उसके अनुसार हम दोनों की वही पुरानी मैत्री सदा बनी रहेगी एव्योन्तम जगमथुर द्रोण पांचाल्य हो यथागत मरिंदम शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य और द्रुपद एक दूसरे से ऊपर युक्त बातें कहकर परम उत्तम मैत्री भाव स्थापित करके इच्छानुसार अपने अपने स्थान को चले गए असत्कार स तो महान मुहूर्तमित नापैती हृदया द्राग्यो दुर्मनासो भगवत उस समय उनका जो महान अपमान हुआ वह दो घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद के हृदय से निकल नहीं पाया वे मन ही मन बहुत दुखी थे और उनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया इत श्री महाभारते आदि पर्वणि चैत्र रथ पर्वणि द्रौपदी संभव ही पंचसष्ट अधिक इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में द्रौपदी जन्मभिषेक एक सौ पैंसठवां अध्याय पूरा हुआ